भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन अनुपलब्धि या अभाव अभाव प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं नहीं होता, तब वह वस्तु नहीं है। इस प्रकार उस वस्तु के अभाव का ज्ञान हमें होता है इस अभाव का ज्ञान इंद्रिय आदि के द्वारा तो हो नहीं सकता क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष भाव पदार्थों के साथ होता है अतिव अनुपलब्धि या अभाव नाम के एक ऐसे स्वतंत्र प्रमाण को मीमांसक मानते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो यह तो मीमांसकों का एक साधारण मत है किंतु प्रभाकर इसे नहीं स्वीकार करते। उनका कथन है कि जितने प्रमाण हैं सबके अपने अपने स्वतंत्र प्रमेय हैं, किंतु अभाव प्रमाण का कोई भी अपना विषय नहीं है जैसे इस भूमि पर घट नहीं है इस ज्ञान में यदि वहाँ घट होता तो भूतल के समान उसका भी ज्ञान होता किंतु ऐसा नहीं है फिर हम देखते क्या है केवल भूमि जिसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष हो से होता है वस्तुतः अभाव का अपना स्वरूप तो कुछ भी नहीं है वह तो जहाँ रहता है उसी आधार के साथ कहा जाता है इसलिए यथार्थ में भूतल के ज्ञान के अतिरिक्त घट नहीं है इस प्रकार का ज्ञान होता ही नहीं अतव अभाव अधिकरण स्वरूप ही है इसका पृथक अस्तित्व नहीं है यही पांच या छह प्रमाण मीमांस लोग मानते हैं संभव प्रमाण कुमारिल ने संभव की चर्चा की है जैसे एक शैर दूध में आधा से दूध तो अवश्य है अर्थात एक शेर होने में संदेह हो सकता है किन्तु उसके आधा से होने में तो कोई भी संदेह नहीं हो सकता इसे ही संभव नाम का प्रमाण पौराणिकों ने माना है कुमारिल ने इसे अनुमान के अंतर्गत माना है ऐतिह्य प्रमाण एवं ऐतिह्य का भी उल्लेख कुमारिल ने किया है जैसे इस वट के वृक्ष पर भूत रहता है यह वृद्ध लोग कहते आए हैं अतः यह भी एक स्वतंत्र प्रमाण है परंतु इस कथन की सत्यता का निर्णय नहीं हो सकता अतएव यह प्रमाण नहीं है यदि प्रमाण है तो यह आगम के अंतर्भूत है किन्तु इन दोनों को कुमारिल ने भी अन्य मीमांसकों की तरह स्वीकार नहीं किया प्रतिभा प्रमाण प्रतिभा अर्थात प्राति प्रातिज्ञान सदैव सत्य नहीं होता अतएव इसे भी मीमांसक लोग प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते